भाइयों और बहनों फिर कल मुझको शायद प्रार्थना विगल कैंटीन में करना होगा वहाँ काफी दुखी लोग दुख रहते हैं पहले मैं गया था तब भी मुझको कहा गया था उसने mm. तो कहा कि दोबारा देख लेंगे उसको फिर मैं वहाँ ठहर नहीं सकता था प्रार्थना के कारण नहीं गया था तो एक भाई आ गए थे मैंने कहा कि अभी तो आना चाहिए मैंने कहा कि मैं आ जाऊँ उसको तो कुछ कई दिन चले गए पीछे उनको कहना था कि कब आना है तो निकला केला भेजा कि कब आ सकते हैं आज भी आ सकता था तो मैंने कहा कि आज का छोड़ दो आप लोगों को कहना तो चाहिए तो शायद कल मैं वहाँ प्रार्थना करूँगा शायद कहता हूँ असर ये कि अगर दोबारा बारिश जैसे आज आ जा गया तो वहाँ पानी में उन लोगों को क्या खड़ा रखना है तो पीछे नहीं जाऊँगा तो यहाँ होगी इसलिए अनिश्चित है तो किसी को आने की जरूरत नहीं है प्रार्थना तो कहीं मुझको तो करनी है लेकिन आप आना ही चाहते हैं तो जरूर आ जाएंगे मैं यहाँ हूँ तो, तो प्रार्थना यहाँ करेंगे नहीं हूँ तो पीछे आप चले जाएंगे इतनी तकलीफ आप चाहते हैं तो आप अवश्य आ सकते हैं उम्मीद तो ऐसी है कि अभी को ये तो बारिश जब इन दिनों में आता है तो एक दिन आवे, दो दिन तो बहुत हो गया हमेशा आना ऐसा में नहीं थोड़ा हमें बारिश चाहिए तो एक दूसरा पाक होता है वो हो सके ये यहाँ की रूटों का हाल है अब आप लोगों ने देखा तो कोई हंसे सब को हंसने का तो अधिकार है कि तो ये मेरा छाता, तो बड़ा खूबसूरत छाता है और खूबसूरत में क्यों कहता हूँ कि उसके कोई पैसे लगते ही नहीं है <coughs> तो मैं एक महात्मा हूँ और या तो कहला जाता हूँ तो महात्मा हूँ इसलिए वो वो मूर्ख को मिला है ऐसा है लेकिन उसकी कीमत ही कुछ नहीं है और ये नौखा में बनता है तो नौखा में जब मैं यात्रा करता था तो घड़ी जो आदमी देखता हूँ नहीं चलेगा नौखा जब मैं यात्रा करता था तो कभी सब वहाँ दबता है तो बहुत गर्मी होती है तो कई लोगों को दया रेम आ गई तो उन्होंने सोचा कि उसको हमारा छाटा लेना चाहिए उसको टोपी कहना वो गलत बात होगी वो है और वहाँ क्यों रखते हैं वो पानी में भी रखते हैं लेकिन बहुत करके जब वो हल चलाते हैं और ऊपर से धूप आता है तो लोग काम नहीं कर सकते और वहाँ काफी किसान तो मुसलमान ही नौ है नौका तो तो <laughs> तो उसे बहुत करते हैं सब हर हर किस्म का काम तो हमारे चाहिए लेकिन ये लोग खास करके किसान का काम करते हैं थोड़े तो हिंदू भी है तो सबके पास ऐसा छाता रहता है तो जिसको लेना वो एक मुसलमान भाई सब तो मुझको दुश्मन नहीं मानते थे बाकी तो पीछे तो सब समझ गए कि मैं कोई उनको उनको ढूंढने के लिए नहीं आया हूँ उन पर कोई चलवाने के लिए नहीं आया हूँ उन लोगों को सहारा दे सकता हूँ तो दो और वहाँ रह सके तो चाहे अच्छा इसी इसलिए गया तो पीछे उनको लगा कि इसको छाटा तो दिया तो वहाँ तो उस छाटा पर मुझको लरकार नहीं रही तो में जाता था एक घंटा घूम देता था तो उसने क्या रखना तो इसे साथ बाबू थे उनको दिया एक एक यहाँ आया तो मेरे साथ जो लड़की रहती है मनु बहन आदमी है तो वो उसने कहा कि चलो साथ में ले जाए तो मैंने कहा कि ले जाओ जाए तो यहाँ तो उसको चाहिए मैं तो धूप में रहने वाला आदमी ऐसे दिनों में बाहर पड़ा लू तो कुछ कुछ अंग के लिए वो, श, वो सर के लिए तो चाहिए तो सर को ढांकन देने के लिए ये कह देता हूं इस कारण कि भी बन सकता, हर बन सकता है और इसमें और मामूली छाता में सबको बीच में डांडी रखनी पड़ती है इसमें नहीं बगैर डांडी का छाता है तो वो तो बन गया और पीछे अगर, अगर वो पवन है तो इसके लिए वो रस्सी है तो रस्सी से बांध लेते हैं और ये खूबी है कि वहा वहां जितनी चीज इसमें है वो सब वहा बनी हुई है ये झूठ का बना है तो वो भी भाई बनती है तो इसलिए वो तो भी इतनी बातों पैदा ही है तो, तो घर है उसका तो मिल जाती है ये तो मैंने आपको छाटा की बात सुना दी <laughs> अभी आज जो भजन गया तो भजन में तो सूर्य बड़ा अच्छा था लेकिन वो तो प्रातः काल का भजन है और उसने जो लिखा है वो भी तो ईश्वर को ये प्रार्थना करते हैं कि जागो वो तो रवि सोता नहीं है लेकिन हमारी एक हिंदू धर्म में तो ये सब सब कल्पना रही है रूपक रहे हैं तो उसमें तो ये है कि उसको रात्रि पड़ी है तो भगवान सोता है तो जब प्रातः काल होता है और तो पैसे वो तो भगवान की बात है तो पैसे उसको तो जागना है तो जो जो जो भक्त लोग हैं वो चले जाते हैं और कहते हैं कि जागो तो पीछे तो बड़ी खूबी से वो वो भजन दिखा गया है तो उसमें से भजन में से जो तो चंद चीज है लोगों को सुनाई वो भजन तो थोड़ा लंबा है आपको मैं कह देता हूँ क्यों कि हम कैसे बने हैं और किस तरीके से हमारे में माधुर्य बढ़ा है तो भी बड़ा माधुर्य है और हमारे जो तो संगीत बढ़ा है उस तो संगीत में ऐसा है कि प्रातः काल के लिए एक है दोपहर के लिए दूसरा है पीछे उत्थापन के लिए तो वो संडे आती उसके पहले वो एक देश है और पीछे रात्रि के लिए छोटा ऐसा हरे एक प्रहर का रह जाता है वो तो बहुत संगीत शास्त्री लोग जानते हैं मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ लेकिन हमेशा ये भजन का तो अभ्यास लेता है तो पीछे जो शास्त्री मर गए तो, तो रहते थे वो कहते थे, थे, थे तो मैं तो इसी तरह से करूँगा जैसा आपको अच्छा लगे इसी तरह से करूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ लेकिन वो चीज तो बड़ी अच्छी है इसमें तो कोई शक नहीं है और सुनने के लायक है मधुर सुनाई गई मैंने काफी वक्त तो इसी में दे लिया है, लेकिन थोड़ा तो, तो देना मेरे पास लंबा है थोड़ा आ गया एक हिंदू ने दिखाया वो पूर्चा वो मुझको लिखते है कि क्या तुमको अभी भी बुद्धि नहीं आई समझ नहीं आई है मुझको लिखता है वो क्या समझ आना था कि अभी भी मुसलमान उसे दोस्ती रखते हैं मुसलमानों की रक्षा के लिए हम लोगों को डांटते हैं लेकिन हम तो आपको सुनाते हैं कि मुसलमान से कोई हमारा हमारा भाई बन सके हमारे मुल्क का मनी यूनियन का रह सके ऐसा मानना ही मूर्खता है हाँ है चंद मुसलमान ऐसे पढ़े हैं लेकिन चंद मुसलमान पढ़े उसको रखो बाकी को तो भेज दो यहाँ से अगर नहीं भेजते हैं <clears throat> और अगर लड़ाई छेड़ गई ईश्वर करे कि लड़ाई न छेड़े लेकिन लड़ाई छेड़ गई तो क्या तुम तो ऐसा मान कर बैठे हैं कि यहाँ तो करोड़ों मुसलमान पढ़े साढ़े तीन करोड़ सकेटें उससे अधिक हो जाए तो कम वो सब ये यूनियन के होने वाले हैं और क्या पाकिस्तान के साथ डरेंगे ये पूछना तो आसान है लेकिन उसका जवाब देना इतना आसान नहीं है मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस तरह से कहीं भी रहना ही चाहिए दुनिया दुनिया में अगर हम इंसानियत से रहना चाहते हैं तो जब तक एक आदमी बोरा है ऐसा सीज नहीं हुआ है तब तक हमारे मानना ही चाहिए कि वो जो कहता है वो सही कहता है आप पूछो वो कहें वो तो कह रहे हैं अभी तो आपको तो सब पता नहीं है अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि करीब एक लाख मुसलमान लखनऊ में जमा हो गए थे और एक लाख मुसलमान जो जमा हुए वो तो उसमें कोई कोई लीक का नहीं था ऐसा तो नहीं मानना चाहिए हाँ लीक के अमलदार थे वो बेचे नहीं उसमें लेकिन लीक का मतदार तो कितने हो सकते हैं दस पंद्रह बीस पचास सौ दो सौ लेकिन करोड़ तो नहीं हो सकते कांग्रेस के अमलदार कितने हैं इतने ही ना सौ दो सौ हो सकते हैं बाकी तो सब हमारे जैसे हैं ये कांग्रेस के सेवक पर तो लीग के सेवक काफ़ी है करोड़ों हो सकते हैं कांग्रेस के सेवक करोड़ों हो सकते हैं लेकिन कांग्रेस का मतदार तो बहुत कम है वो मर गए तो क्या वो डगा देते हैं तो क्या कुछ भी हुआ इसी तरह से मुसलमान वो दगा दे ऐसा मनो तो मैंने तो कह लिया है कि जब वो दगाबाजी ऐसा सिद्ध हो तो उसको उसका खून कर सकते मैं खून नहीं करूँ मैं अगर कहता हूँ ऐसे सारा हिंदुस्तान चले तो हिंदुस्तान की सारी शक्कर बदल जाएगी लेकिन ऐसे तो हिंदुस्तान करता नहीं तो, तो हमारे किसी का खून ही नहीं करना है दुश्मन हो तो क्या दोस्ती हो तो क्या सब हमारे दोस्ती है तो ऐसा मत मानो तो मैं कहता हूं कि जो इस तरह से सिद्ध होता है कि ये दगाबाज उसको शूट कर लो। एक दो एक शूट होगा दो शूट होगा पीछे कोई शूट नहीं होने वाला न यहाँ होते हैं न न दुनिया में किसी जगह पर सब ऐसे शूट नहीं होना चाहते हैं तो पीछे दगाबाज कि हैसीत से शूट होना में किसी को पसंद नहीं पड़ेगा इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो भाई लिखते हैं वो अज्ञान के पास लिखते हैं और या तो कहो गुस्सा तो गुस्सा वो भी अज्ञान की कानूपर अंतर ही है तो वो क्योंकि आज बस वो भय हैं कि अच्छा मुसलमान ने क्या क्या हमारे पर नहीं किया है तो बस उसको सबको यहाँ से हटा दो इसी तरह से वहाँ माने कि हिंदू मुसूनों ने क्या क्या नहीं किया है इसलिए उसको बता दो मैं कहता हूँ वो भी मर गए और बड़े जाहिद है ऐसा मानने वाले और ऐसा मानते हैं इसलिए तो इतने हिंदू मर गए इतने सिख मर गए इसलिए हाँ इतने मुसलमान मर गए तो दोनों जाहिल बन गए दोनों मेरे मुर्खो कम और वो इस तरह से के वो, वो अगर हिंदू तो, तो दगाबाज बन जाएगा तो इसलिए उसको यहाँ से हटा दो हूँ कि वो तो मुर्ख ताकि बारिशी में हो गई इसमें हटाना क्या था और इसी कारण तो मैं जानता हूँ कि वो हमारे दो टुकड़े में बन गए हैं लेकिन वो टुकड़े हैं अगर हम मोबर से मिटाना चाहते हैं तो उसका रास्ता ये कि हमारे तो शरीफ ही रहना है शरीफ रहते हैं वो बद्डो रहते वो बुजिल कभी नहीं होते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि ये ऐसा मानकर बेचाना बुशी है और ऐसा होता है तो पीछे हमारे में जहर बढ़ता ही जाता है तो इसलिए तो अभी तो काश्मीर तो है बहना मिल गया है तो क्या मैं जानता हूं कि कश्मीर के बाहे से या तो किस बाने से हमारे लड़ाई छिट जाए लड़ाई जब छिट जाएगी और पीछे तो बस तो दोनों की खुआरी होने वाली है तो उस वक्त जो मैं जिंदा जिंदा रहना ही नहीं चाहता मैं वो लड़ाई का साक्षी बनना नहीं चाहता हूँ मैं तो यही मांगूंगा ईश्वर से और आप भी मांगे कि कम से कम इस बुरा को तो यहाँ से उठा ले तो इसको देखना तो न पड़े ऐसे ही मैं तो कहूँगा कि आप भी जो ऐसी चीज देखना चाहें अगर सब इस राय के बन जाए तो लड़ाई कभी हो नहीं सकती उसकी शरत तो सीधी है कि तो हमारे बहादुर बन उनकी उनकी उन, उनका विश्वास करना और विश्वास का घात करेंगे तब आपके हाथ में तलवार पड़ी है तो तलवार से उनको काट पाए वो मैं समझ सकता हूँ लेकिन आज से ऐसा के ना कि सब के सब मुसलमानों को भेज दो पाकिस्तान चलेगा या तो उसको काटो दोनों से एक चीज दो इतने लाख आदमी तैयार हो गए यहाँ आए और यहाँ से वहाँ भेज दिए वो मूर्खता की सीमा थी अभी तीन साढ़े तीन करोड़ को बाहर भेज जाना या तो उसको कथल करना तो हम कभी जिंदा नहीं रह सकते है हमारा धर्म ले सकता इसलिए मैं कहूँगा तो वो जो चीज़ इसमें भरी है वो अच्छी नहीं है क्योंकि मैं ऐसा लगा कि उसका जवाब मैं यहाँ आपको दे तो पीछे वो सब जगह पर चला जाएगा कि तो हम कभी ये कब कभ इस इस दीनता से इस इस जाहियत से और और दीवानापन से रिहा पाएंगे तो जिससे ये मुलक अच्छा रह सके और ऊँचे चढ़ गया उसी उच स्थान पर है आज तो हम गिरते जाते हैं और ऐसे खत है वो हमको ज्यादा गिराने वाले हैं कैसा भी वो वो है लिखा है तो तो मेरा तो ख्याल है कि वो अंग्रेज में लिखा है तो अंग्रेज से जो तो खासा लगता है उसकी उसका क्या उसकी में तारीफ भी करूँ पढ़ता नहीं मेरी होगी